the 11th chapter of the tao te king is entitled the utility of naught being the sutra says the trinity spoke unite the one name but it is on the empty space for the xl that the use of the wheel depends clay is fashioned into vessels but it is on their empty hollowness that their use depends the door and windows are cut out of cut out from the walls to form an apartment but it is on the empty space within that its use depends therefore what is a positive existence serves, serves for the practicable adaptation and what is not there for the actual usefulness iska hindi anuvad is prakar hai adhyay ka shirshak hai na hone anasthitv ki upyogita sutra is prakar hai पहिए तीलियां उसके मध्य भाग में आकर जुड़ जाती हैं किंतु पहिए की उपयोगिता धुरी के लिए छोड़ी गई खाली जगह पर निर्भर होती है मिट्टी से घरे का निर्माण होता है किंतु उसकी उपयोगिता उसके शून्य खालीपन में निहित है दरवाजे और खिड़कियों को दीवारों में काट कर प्रकोष्ठ बनाए जाते हैं किंतु कमरे की उपयोगिता उसके भीतर के शून्य पर अवलंबित होती है इसलिए वस्तुओं का विधायक अस्तित्व तो लाभकारी सुविधा देता है परन्तु उनके अनस्तित्व में ही उनकी वास्तविक उपयोगिता है जो व्यक्ति जीवन को ऊपर से ही देख लेते हैं और जीवन की सतह को ही सब कुछ समझ लेते हैं उन्हें शून्य का उपयोग दिखाई नहीं पड़ेगा जो तर्क तक ही अपने को सीमित रखते हैं और सोच विचार से ज्यादा गहराई में कभी नहीं उतरते उन्हें भी जो उपस्थित नहीं है वह भी जीवन का आधार है ऐसा कभी दिखाई नहीं पड़ेगा जो गणित की भाषा में सोचते हैं उन्हें जीवन विधायक मालूम होगा पॉजिटिव मालूम होगा लेकिन जीवन की विधायकता निगेटिव के अभाव में नकारात्मक के अभाव में एक क्षण भी नहीं टिक सकती, ये उन्हें दिखाई नहीं पड़ेगा इसे हम थोड़े उदाहरण से समझें तो ख्याल में आ सके लाउस के मौलिक सूत्रों में से एक है मौलिक सूत्र ये है कि जीवन द्वंद्व पर आधारित है और जीवन अपने विपरीत का विरोध नहीं करता बरम विपरीत के सहयोग से ही चलता है साधारणता देखने में ऐसा लगता है कि अगर आपका शत्रु मर जाए तो आप ज्यादा सुखमय होंगे लेकिन शायद आपको पता न हो कि आपके शत्रु के मरते ही आपके भीतर भी कुछ मर जाएगा जो आपके शत्रु के कारण ही आपके भीतर था इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि मित्र के मरने पर इतनी हानि नहीं होती जितने शत्रु के मरने पर हो जाती क्योंकि वो जो विरोध कर रहा था वही आपके भीतर चुनौती भी जगा रहा था वो जिसके विरोध और संघर्ष में आप सततरत थे वही आपका निर्माण भी कर रहा था इसलिए लाओ ने कहा है कि मित्र तो कोई भी चल जाएंगे लेकिन शत्रु सोचकर चुनना क्योंकि मित्र इतने प्रभावित नहीं करते हैं जीवन को जितना शत्रु प्रभावित करता है क्योंकि मित्र की तो उपेक्षा भी की जा सकती है शत्रु की उपेक्षा नहीं की जा सकती है और मित्र को भूला भी जा सकता है शत्रु को कोई कभी नहीं भूलता है लेकिन क्या शत्रु भी जीवन को इतना प्रभावित करता है ये हमारे साधारण विचार में नहीं आता भारत में अंग्रेजी राज्य न हो और महात्मा गांधी को पैदा करें तो समझ में आएगा महात्मा गांधी में कुछ भी बचेगा नहीं या जो भी बचेगा वो महात्मा गांधी की तरह पहचाना ना जा सकेगा वो जो ब्रिटिश का विरोध है वो जो शत्रुता है वो निन्यानवे प्रतिशत उन्हें पैदा करती है। इसलिए जब कोई देश संकट में होता है तब वहां महापुरुष अपने आप पैदा हो जाते हैं इसलिए नहीं कि संकट में महापुरुष को पैदा होना पड़ता है संकट महापुरुष को पैदा करता है संकट की घड़ी तनाव की घड़ी महापुरुष को पैदा करती है हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि दिनों किसी बड़े युद्ध के कोई बड़ा नेता नहीं हो सकता इसलिए बड़ा नेता होना हो तो युद्ध बहुत जरूरी है एकदम जरूरी है आप ऐसा एक भी बड़े नेता का नाम नहीं बता सकते जिसे शांति के समय ने पैदा किया हो सभी बड़े नेता युद्ध की वजह पैदा होते हैं इसलिए जिसको बड़ा नेता बनना हो उसे युद्ध का इंतजाम करना पड़ता है बिना युद्ध का इंतजाम किए कोई बड़ा नहीं हो सकता जीवन विपरीत के सहयोग से चलता है विपरीत के विरोध से दिखाई पड़ता है लेकिन सहयोग से चलता है इससे हम और पहलुओं से भी समझे तो ख्याल में आ जाएगा अगर हम रावण को हटा दे रामायण से तो अकेले राम से कथा निर्मित नहीं होती ऐसा तो हो भी सकता है कि रावण न हो राम पैदा हो लेकिन राम का कहीं भी पता नहीं चलेगा क्योंकि राम के व्यक्तित्व का सारा निखार रावण के विरोध से उभरता है राम जितने महिमाशाली दिखाई पड़ते हैं उस महिमा में रावण का बड़ा कंट्रीब्यूशन है बड़ा दान राम अकेले निर्मित नहीं हो सकते रावण के बिना रावण भी निर्मित नहीं हो सकता है राम के के बिना वे एक दूसरे के सहारे बड़े होते हैं सत्य तो यही है लेकिन ऊपर से जो देखता है वो देखता है वो एक दूसरे की शत्रुता में है एक दूसरे के विरोध में है लेकिन जीवन का गहन सत्य यही है कि वे साझेदार उन्हें भी पता ना हो जरूरी नहीं है कि उन्हें पता हो कि एक बहुत सूक्ष्म तल पर एक साझेदारी है एक मैत्री है एक सहयोग है जीवन निर्मित ही नहीं होता विकसित ही नहीं होता जब तक विपरीत ना हो विपरीत अनिवार्य है फ्राइड ने इस सदी में एक बहुमूल्य सत्य की खोज की और वो ये कि हम जिसको भी प्रेम करते हैं उसे हम घृणा भी चौंकाने वाली बात थी खुद फ्रायड को भी चौंकाने वाली थी और लोगों को बहुत सदमा लगा खासकर प्रेमियों को बहुत सदमा लगा क्योंकि प्रेमी कभी मान नहीं सकता कि हम जिसे प्रेम करते हैं उसे घृणा भी करते लेकिन सभी प्रेमी जानते हैं मानते भला ना इसलिए फ्राइड को इंकार बहुत किया गया लेकिन इंकार किया नहीं जा सका और धीरे धीरे सत्य को स्वीकार करना पड़ा हम जिसे प्रेम करते हैं उसे हम घृणा भी करते हैं क्योंकि प्रेम बिना घृणा के खड़ा नहीं रह सकता इसलिए अगर आपने किसी को प्रेम किया है और अगर आप ईमानदार हो और विश्लेषण करें तो आप पाएंगे सुबह घृणा की है दोपहर प्रेम, प्रेम किया है सांझ घृणा की है रात प्रेम किया है घृणा और प्रेम पीरियोडिकल्स बदलते रहे जिससे सुबह कलह की है और सोचा है इसके साथ क्षण भर जीना असंभव है सांझ उससे सुलह की है और सोचा है इसके बिना क्षण भर भी जीना असंभव है पुराने प्रेम के जानकारों ने कहा था कि प्रेम पूर्ण तभी होता है जब उसमें कलहे ना हो और फ्रैक कहता है कि जितना पूर्ण प्रेम होगा उतनी ही पूर्ण उसमें कलहे होगी अगर दो प्रेमियों में झगड़ा नहीं हो रहा है तो उसका कुल मतलब इतना है कि दो प्रेमी सिर्फ धोखा दे रहे हैं प्रेम नहीं है फ्राइड कहता है अगर आप और आपकी पत्नी में कोई कलह नहीं हो रही तो उसका मतलब यह है कि पति और पत्नी होना बहुत पहले समाप्त हो गया आप कलह की भी कोई जरूरत नहीं रह गई जितना गहन प्रेम होगा तथा जिसे हम प्रेम कहते हैं किसी आध्यात्मिक प्रेम की बात फ्राइड नहीं कर रहा है जिसे हम प्रेम कहते हैं और जिसे हम जानते आध्यात्मिक प्रेम को हम जानते भी नहीं जिस प्रेम को हम जानते हैं उस प्रेम में कलह कॉन्फ्लिक्ट अनिवार्य हिस्सा है लेकिन प्रेमी भी चाहेगा प्रेसी भी चाहेगी पति भी चाहेगा पत्नी भी चाहेगी कि कलह बंद हो जाए तो प्रेम में बड़ा आनंद आए उन्हें जीवन के सत्य का पता नहीं है जिस दिन कलह पूरी तरह बंद होगी उस दिन प्रेम पूरी तरह समाप्त हो चुका होगा असल में कलह बंद हो ही नहीं सकती उससे जिससे हमारा प्रेम चल रहा है कलह का मतलब ही यही है कि अपेक्षा है बड़ी अपेक्षा है और जितना बड़ा प्रेम है उतनी बड़ी अपेक्षा है और जितनी बड़ी अपेक्षा है उतनी ही विफलता लगती है उतना फ्रस्ट्रेशन होता है हाथ में कुछ लगता नहीं फिर कलह होती है अगर कोई अपेक्षा न रह जाए कोई एक्सपेक्टेशन ना हो कोई मांग ना हो कोई आशा ना बचे किसी सपने के पूरे होने का कोई ख्याल ना हो तो कलह बंद हो जाती तब हम जीवन जैसा है उसे स्वीकार कर लेते तब तो फ्रायड कहता है कि बड़े प्रेमी शांति से रह ही नहीं सकते हैं, एक बहुत अनूठ है आदमी बी सादे ने अपने एक वक्तव्य में कहा है कि प्रेम एक तरह की बीमारी है और बीमारी इसलिए कहा है कि प्रेम को तो हम निमंत्रण देते हैं और घृणा हाथ आती है वो दोनों एक ही चीज के दो पहलू हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं तो जिससे भी प्रेम होगा उससे घृणा का खेल चलेगा अकेली घृणा भी नहीं टिक सकती इसलिए अगर आप सोचते हो कि फलां व्यक्ति से मेरी सिर्फ घृणा है तो आप भूल में है क्योंकि अकेली घृणा नहीं टिक सकती जिस व्यक्ति से आपका प्रेम शेष हो अभी उससे घृणा टिक सकती अन्यथा घृणा भी नहीं टिक सकती अगर आपकी किसी से दुश्मनी गहरी है और घृणा भारी है तो आप खोजबीन करना भीतर अभी भी प्रेम का सूत्र कहीं ना कहीं बंधा है अगर प्रेम का सूत्र बिल्कुल टूट गया हो तो घृणा का सूत्र भी टूट जाता है इसलिए मित्र और शत्रु तो दोनों से हम बंधे होते हैं मित्र से ऊपर से प्रेम होता है नीचे से घृणा होती है शत्रु से ऊपर से घृणा होती है नीचे से प्रेम होता है लेकिन बंधन दोनों से बराबर होते हैं। ये थोड़ा कठिन लग सकता है क्योंकि प्रेम के संबंध में हमारी बड़ी अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन हम और जीवन के दूसरे पहलू से समझे दिन भर एक आदमी श्रम करता है तो होना तो ये चाहिए जिस आदमी ने दिन भर श्रम किया है वो रात विश्राम ना कर सके क्योंकि जिसका दिन भर का श्रम का अभ्यास है उसे रात में नींद नहीं आनी चाहिए लेकिन जिसका जितना श्रम का अभ्यास है वो उतनी गहरी नींद में उतर जाता है जिस आदमी ने दिन भर विश्राम किया है होना तो ये चाहिए कि रात उसे गहरा विश्राम मिले गहरी नींद आ जाए क्योंकि दिन भर विश्राम का अभ्यास है उसका लेकिन जिसने दिन भर विश्राम किया है वो रात सो ही नहीं पाता असल में जिसने श्रम किया है उसने श्रम का जो दूसरा विपरीत पहलू है विश्राम वो अर्जित कर लिया और जिसने विश्राम किया है उसने जो विश्राम का दूसरा पहलू है श्रम वो अर्जित कर लिया इसलिए जिसने दिन भर विश्राम किया है वो रात भर करबटे बल तुके श्रम करेगा वो रात सो नहीं सकेगा वो जो विपरीत है उससे हम बच नहीं सकते वो विपरीत सदा वहां खड़ा हुआ है अगर रात विश्राम चाहिए तो द्रम दिन में श्रम करना पड़ेगा और जितना ज्यादा होगा श्रम उतना विश्राम होगा ज्यादा इसलिए मजे की बात है जो बहुत श्रम में जीते हैं जिन्हें विश्राम की फुर्सत नहीं मिलती वे गहरे विश्राम को उपलब्ध होते हैं और जिन्हें विश्राम की पूरी सुविधा है उन्हें विश्राम ही एक समस्या हो जाती है क्योंकि विश्राम उपलब्ध होता नहीं हम जीते हैं ऊपरी तर्क के सहारे हम कहते हैं अगर रात विश्राम चाहिए तो दिन भर विश्राम करो ये सीधा तर्क है लेकिन जीवन का इससे कोई संबंध नहीं ये वही तर्क है कि अगर हम चाहते हैं किसी से प्रेम करो तो कल है बिल्कुल मत करो वही तर्क है ये भी लेकिन उल्टा है जीवन ठीक वैसा ही उल्टा है जैसे कि बिजली के निगेटिव पॉजिटिव छोर होते हैं ऋणात्मक और धनात्मक विद्युत के छोर होते हैं उन दोनों के होने से ही विद्युत की गति है और जीवन है इसमें से एक को हम काट दें तो दूसरा भी खो जाता है लेकिन विपरीत को स्वीकार करना बड़ा कठिन है और जो विपरीत को स्वीकार कर लेता है उसे मैं सन्यासी कहता हूं उसे लाओ से ज्ञानी कहता है जो विपरीत को स्वीकार कर लेता है विपरीत को स्वीकार करने का मतलब यह है कि अगर आज आप मुझे सम्मान देने आए हैं तो मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए किसी तल पर कि आपके भीतर मेरे लिए अपमान भी इकट्ठा होगा ही इससे बचा नहीं जा सकता और अगर मैं आपका सम्मान स्वीकार कर रहा हूं तो मुझे तैयारी कर लेनी चाहिए कि आज नहीं कल मुझे आपका अपमान भी सहना पड़ेगा अगर इस जानकारी के साथ मैं आपके सम्मान को स्वीकार करता हूं तो आपका सम्मान मुझे सुख न दे पाएगा और आपका अपमान मुझे दुख न दे पाएगा क्योंकि मैं आपके सम्मान के भीतर गहरे में देख लूंगा कि वो भी अपमान है और आपके अपमान में भी गहरे में देख लूंगा कि वो भी सम्मान है क्योंकि एक आदमी अगर मेरे ऊपर जूता फेंक जाए तो ये भी अकारण वो क्यों करेगा इतना श्रम उठाता है तो मुझसे कुछ लगाव तो है ही मुझसे कुछ संबंध तो है ही और एक माला जो डाल जाता है शायद माला सस्ती भी होती जूता उससे थोड़ा महंगा ही है लगा उसका भारी है बेचैनी उसकी तीव्र है वो मेरे लिए कुछ ना कुछ करेगा ही अगर मैं उसके अपमान में उसके सम्मान को भी देख लू कि वो मेरे लिए कुछ कर रहा है श्रम उठा रहा है तो उसके अपमान का दंस खो जाता है और अगर मैं सम्मान में भी देख लू कि आज नहीं कल दूसरा पहलू भी प्रकट होगा तो सम्मान का जो इल्यूजन है जो भ्रम है जो स्वप्न है वो तुरोहित हो जाता है और तब सम्मान और अपमान एक ही सिक्के के दो पहलू हो जाते हैं और जिस व्यक्ति को सम्मान और अपमान एक ही सिक्के के दो पहलू दिखाई पड़ते हैं वो दोनों के बाहर हो गया जीवन सब दिशाओं से विपरीत से बंधा हुआ है लेकिन जब हम एक पहलू को देखते हैं तो दूसरे को बिल्कुल भूल जाते हैं वही भूल हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जब हम एक को देखते हैं तो दूसरे को बिल्कुल विस्मृत कर जाते हैं जब हम कांटे देखते हैं तो हम फूल नहीं देखते जब हम फूल देखते हैं तो हम कांटे नहीं देखते और फूल और कांटे एक ही वृक्ष पर लगे और फूल और कांटों के भीतर जो रस बह रहा है वो एक ही रस है, वो एक ही शाखा दोनों को प्राण दे रही और एक ही जड़ दोनों को जीवन दान कर रही है और एक ही सूरज दोनों पर किरणें बरसा रहा है और एक ही माली ने दोनों को फूल दिया है और एक ही अस्तित्व से दोनों का आगमन हुआ है वे दोनों एक है गहरे में लेकिन जब हमें फूल दिखाई पड़ते हैं तो फूल हमारी आंखों को इस बुरी तरह छा देते हैं कि कांटों को हम भूल जाते हैं और जितने ज्यादा आप भूलेंगे उतने जल्दी कांटे चुभ जाएंगे देर नहीं लगेगी लेकिन जब कांटे चुभते हैं तो हमें पर चुभन ही याद रह जाती फूल हमें बिल्कुल भूल जाते हम ये भी भूल जाते हैं कि फूलों के लगाव में ही ये चुभन हमने कमाई है फूलों में रस लिया था इसलिए ये फल भी भोगा है लेकिन जब कांटा दिखाई पड़ता है तो फूल त्रोहित हो जाता है हमारी दृष्टि सदा आंशिक है पार्शियल है आंशिक दृष्टि ही अज्ञान है आंशिक दृष्टि गलत नहीं है वो भी सत्य को तो देखती है लेकिन अधूरे सत्य को देखती है और शेष जो दूसरा हिस्सा है वो इतना विपरीत मालूम पड़ता है कि हम दोनों में कोई संगति भी नहीं जोड़ पाते कैसे संगति जोड़े जो आदमी आज गले आके लग गया है और जिसने कहा है कि कि तुम्हारे सिवाय मेरा कोई भी नहीं और तुम ही मेरी खुशी और तुम ही मेरे गीत हो हम कैसे कल्पना करें कि यही आदमी कल छाती में छुरा भी भोक सकता है संगति नहीं कंसिस्टेंट नहीं मालूम होता तर्क कंसिस्टेंसी चाहता है संगति चाहिए इसमें कोई संगति नहीं मालूम पड़ती ये आदमी कैसे छुरा भोक सकता है यही आदमी छुरा भोंग सकता है जीवन की जो गहराई है वो यही है। जीवन की जो गहराई है वो यही है क्योंकि जिससे इतना संबंध हुआ हो वो छाती में छुरा भूकने भी कभी नहीं आता क्या आप किसी आदमी को बिना मित्र बनाए शत्रु बना सकते हैं और क्या ऐसा हो सकता है कि मित्र तो वो छोटा रहा हो और शत्रु बड़ा हो जाए नहीं ये नहीं हो सकता अनुपात जितना मित्र रहा हो उतना ही शत्रु हो सकता है रत्ती भर ज्यादा शत्रु नहीं हो सकता मैख्या ने अपनी सलाह में दी प्रिंस में सम्राटों के लिए लिखा है कि जितने घनिष्ठ तुम्हारे मित्र हों उतने ही उनसे सावधान रहना ये सलाह तो चालाकी की है तो लेकिन इसमें सत्य है जितनी घनिष्ठ सौ उतने ही सावधान रहना क्योंकि उतने ही बड़ा खतरा भी निकट है मैके ने लिखा है कि अगर चाहते हो कि शत्रुओं को सत्य का पता ना चले तो मित्रों को पता मत चलने देना शत्रुओं को पता ना चले सत्य का तो मित्रों को पता मत चलने देना और ये भी लिखा है कि किसी भी शत्रु के साथ ऐसा व्यवहार मत करना कि किसी दिन वो मित्र हो जाए तो पछतावा हो क्योंकि कोई भी शत्रु किसी भी दिन मित्र हो सकता है और जीवन प्रतिपल बदलता रहता है यहां कुछ भी थिर नहीं एक अति से दूसरी अति पर जीवन डोलता रहता है जीवन की गहराई में विरोध संयुक्त है और जीवन की सतह पर विरोध वियुक्त हैं अलग अलग है जो सतह को देखता है वो लाउस से को नहीं समझ पाएगा क्योंकि लाव से जो अल्टीमेट पोलैरिटी है जो आखिरी ध्रीवीता है जीवन की उसकी बात कर रहा है वो कहता है पहिए की तीसों तीलियां उसके मध्य भाग में आकर जुड़ जाती हैं, किंतु पहिए की उपयोगिता धुरी के लिए छोड़ी गई खाली जगह पर निर्भर है चाक देखें बैलगाड़ी का आरे लियां जुड़ी हैं केंद्र से लेकिन बड़ी अद्भुत बात है कि चाक चलता है किलियां घूमती हैं लेकिन चाक के बीच में एक खाली जगह है है। उसी खाली जगह पर ये सारा चाक का घूमना है उस खाली जगह में कील है और एक मजे की बात है कि चाक तो चलता है और कील खड़ी रहती है खड़ी हुई कील पर चके का चलना घूमता है अगर कील भी चल जाए तो चाक ना चल पाए चाक चल सकता है क्योंकि कील नहीं चलती अचल है कील अचल कील पर चलता हुआ चाक घूमता है और जितनी अचल हो कील चाक उतना ही कुशलता से घूम सकता है ये विपरीत का नियम है और खाली जगह है चाक के बीच में खाली जगह है उसी में तो कील आकर बैठेगी वो जो खाली जगह है चाक की लाओ से कहता है शायद तुम्हें दिखाई भी ना पड़े कि वही खाली जगह चाक का असली राज है क्योंकि वही सेंटर है वही केंद्र है उस खाली जगह के बिना चाक नहीं हो सकता इसका मतलब यह हुआ कि जहां जहां भरापन दिखाई पड़ता हो वहां गहरे में खालीपन भी मौजूद होगा इसे हम थोड़ा समझ लें अगर आपको रास्ते पे चलते हुए भिक्षा पात्र लिए हुए बुद्ध मिल जाएं, तो एकदम खाली आदमी मालूम पड़ेंगे उनके पास कुछ भी नहीं एक भिक्षा पात्र कुछ भी नहीं कोई धन नहीं कोई पद नहीं कोई प्रतिष्ठा नहीं कोई महल नहीं एक दिन था अगर उस दिन आपको बुद्ध मिले होते तो उनके पास सब कुछ था धन था महल था राज्य था साम्राज्य था बड़ी शक्ति थी बड़ी प्रतिष्ठा थी वो सब था उनके चारों तरफ एक दिन उनके पास सब था लेकिन बुद्ध को लगा कि मैं भीतर खाली हूं बाहर सब भरापन था और बुद्ध को लगा कि भीतर मैं खाली हूं चाक पूरा भरा था और कील बिल्कुल खाली थी और बुद्ध को लगा बाहर ये सब भरा हुआ रहा है इससे क्या मिलेगा जब तक मैं भीतर खाली हूं तो बुद्ध ने वो सब छोड़ दिया फिर एक दिन वो भिखारी की तरह सड़क पर जा रहे हैं अब आप अगर उनको देखेंगे तो बाहर सब खाली पन लेकिन भीतर वो आदमी बिल्कुल भरा हुआ है क्या की तपस्या की सारी धारणा इसलिए पैदा हुई क्योंकि इस रहस्य को समझ लिया गया अगर आप बाहर भरने में लगे रहेंगे तो भीतर खाली रह जाएंगे क्योंकि हर भरेपन के भीतर खाली अनिवार्य है और अगर आप भीतर भरना शुरू करते हैं तो बाहर आपको खाली होने के लिए राजी होना पड़ेगा क्योंकि दोनों बातें एक साथ नहीं संभाली जा सकती आप चाहें कि बाहर भी भरा हो भीतर भी भरा हो यह संभव नहीं क्योंकि जीवन विपरीत के नियम को मानकर चलता है तो आपको पोलैरिटी को समझना पड़ेगा अगर आपको भीतर भरे हुए मनुष्य होना है चाहते हैं कि भीतर परमात्मा भर जाए तो बाहर संसार के भरावट को आपको चिंता छोड़ देनी पड़ेगी बाहर की पकड़ छोड़ देनी पड़ेगी क्लिंग छोड़ देनी पड़ेगी तो भीतर की पकड़ उपलब्ध होगी लेकिन बाहर बाहर खालीपन फैल जाएगा बुद्ध से मिलने एक सम्राट आया है और उसने बुद्ध से कहा है कि तुम्हारे पास सब था और तुम छोड़कर क्यों चले आए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है किसी दुख में किसी चिंता में कभी ऐसी भूल हो जाती है तुम्हारे पिता मेरे मित्र हैं मैं उन्हें समझा ले सकता हूं और तुम्हारे घर तुम्हें वापस लौटा दे सकता हूं अगर तुम्हारा पिता से ऐसा कुछ विरोध हो गया हो कि तुम घर जाना ही ना चाहो तो मैं भी कोई पराया नहीं तुम्हारे पिता जैसा ही हो तुम मेरे घर आ जाओ फिर तुम सोचते हो कि किसी का एहसान लेना ठीक नहीं तो मेरी एक ही लड़की है मेरा कोई पुत्र नहीं मैं तुम्हारा विवाह किए देता हूं मेरी सारी संपत्ति सारे साम्राज्य के तुम मालिक हो जाओ इस बीच जब वो ये सारे प्रपोजल्स ये सारे प्रस्ताव दे रहा है तब उसने एक बार भी बुद्ध की तरफ नहीं देखा कि वो हंस रहे हैं जब अपनी पूरी बात कह चुका और उसने कहा कि क्या इरादे तो बुद्ध ने कहा तुम मुझे सोचते हो कि मेरे पास कुछ नहीं और मैं सोचता हूं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं ऐसे तुम भी ठीक सोचते हो मैं भी ठीक सोचता हूं सिर्फ हमारे सोचने के क्षेत्र अलग अलग हैं। तुम्हारे पास बाहर सब कुछ है मेरे पास बाहर कुछ भी नहीं इसलिए स्वभावता तुम्हें दिखाई पड़ता है बेचारा गरीब इसे किसी तरह वापस समृद्धि में लौटा दो मैं भी देखता हूं मेरे भीतर सब कुछ है तुम्हारे भीतर कुछ नहीं मेरा मन होता है बेचारा गरीब इसे भीतर किसी तरह भर दो तो बुद्ध ने उस सम्राट से कहा कि मैं दोनों जान चुका हूं जो तुम मुझे दे सकते हो वो सब मेरे पास था जो तुम मुझे आश्वासन दे सकते हो उससे बहुत ज्यादा मेरे पास था उसे मैं छोड़कर आया और मैं तुमसे कहता हूं कि मेरे पास अब सब कुछ है और तब मेरे पास कुछ भी नहीं था और तुम्हें एक ही अनुभव है सब कुछ होने का जिसे तुम सब कुछ समझ रहे हो तुम मेरी मानो और ये दीक्षापात हाथ में लो और संन्यास में दीक्षित हो जाओ एक विपरीत है कहीं भी से कहता है बैलगाड़ी का चाक चलता है छाक की कीलें भरी हुई हैं लेकिन चाक अपने केंद्र पर शून्य है उसी शून्य पर चलता है लेकिन वो शून्य हमें दिखाई नहीं पड़ता शून्य का मतलब ही होता है कि जो दिखाई नहीं पड़ता दृश्य सदा अदृश्य के ऊपर निर्भर होता है ये पोनरिटी सभी तरफ रहेगी दृश्य अदृश्य पर निर्भर होगा शब्द मौन से पैदा होता है जीवन मृत्यु के साथ टिका हुआ है लेकिन वो दूसरा दिखाई नहीं पड़ता राव से उसे समझाने के लिए फिर कहता है मिट्टी से घड़े का निर्माण होता है किंतु उसकी उपयोगिता उसके शून्य खाली पन्ने निहित है एक घड़ा हम बनाते हैं मिट्टी का लेकिन अगर ठीक से पूछें तो घड़ा कहाँ है उस मिट्टी में या मिट्टी के भीतर जो खालीपन है उसमें जब आप बाजार से घड़ा खरीद कर लाते हैं तो आप घड़े के लिए घड़ा खरीद कर लाते हैं कि वो जो खालीपन है भीतर उसके लिए घड़े को खरीद कर लाते हैं क्योंकि पानी घड़े में नहीं भरा जा सकेगा खालीपन भरा जा सकेगा खाली जितना होगा घड़ा उतना ही उपयोगी है बाहर की मिट्टी की दीवार की उपयोगिता है क्योंकि वो खालीपन को घेरती है और सीमा बना देती है बस लेकिन असली घड़ा तो खालीपन है लेकिन दिखाई तो हमें पड़ता है घड़ा खालीपन तो कोई देखता नहीं और आप बाजार में खालीपन खरीदने नहीं जाते घड़ा खरीदने जाते आप दाम खालीपन के नहीं चुकाते घड़े की मिट्टी के चुकाते हैं बड़ा घड़ा होगा तो ज्यादा दाम चुकाएंगे छोटा घड़ा होगा तो थोड़े दाम चुकाएंगे मिट्टी पर निर्भर करेगा कि दाम कितने मिट्टी पर निर्भर करेगा कि दाम कितने हैं खालीपन पर निर्भर नहीं करेगा यद्यपि घड़े की परम उपयोगिता उसके खालीपन में है घर जाके पता चलेगा कि मिट्टी कितनी ही प्यारी रही हो लेकिन अगर भीतर का खालीपन नहीं है तो घड़ा बेकार हो गया मिट्टी कितनी ही सुंदर रही हो लेकिन अगर भीतर घड़ा बंद है और उसमें खालीपन नहीं है मिट्टी ही भरी है तो घड़ा बेकार हो गया लाना व्यर्थ हो गया खालीपन की उपयोगिता है लाओ से कहता है हम एक मकान बनाते हैं हम यहां बैठे हुए हैं हम कहते हैं हम मकान तो में बैठे हुए हैं लेकिन अगर लाओस से पूछे तो वो कहेगा हम खालीपन में बैठे हुए हैं। मकान तो ये दीवाले हैं जो चारों तरफ खड़ी हैं, इन दीवालों में कोई भी बैठा हुआ नहीं ये दीवाले केवल बाहर के खालीपन को भीतर के खालीपन से अलग करती है बस इनका उपयोग सीमांत का है बाहर के आकाश को भीतर के आकाश से विभक्त कर देती है इसकी सुविधा है इसकी जरूरत है बस दीवाल का उपयोग इतना है लेकिन दीवाल में कोई बैठता नहीं बैठते तो हम खाली आकाश में इस, इस भवन के भीतर उपयोग हम वस्तुतः किसका करते हैं खालीपन का तो जितना खालीपन हो उतना यह उपयोगी हो जाता है जितना खालीपन हो उतना उपयोगी हो जाता है मकान की उपयोगिता उसके खालीपन पर है दरवाजे और खिड़कियों को दीवारों में काट कर हम प्रकोष्ठ बनाते हैं कमरे बनाते हैं किंतु कमरे की उपयोगिता उसके भीतर के शून्य पर अवलंबित होती है लास्ट से यह कह रहा है कि जहां उपयोगिता दिखाई पड़ती है वहां नहीं उससे विपरीत में निर्भर होती है जब आप मकान बनाते हैं तो आपने कभी सोचा कि आप एक शून्य बना रहे हैं खालीपन बना रहे हैं नहीं आप जब मकान बनाते हैं तो दीवाल का नक्शा तैयार करते हैं दरवाजों के नक्शे तैयार करते हैं शून्य का तो आप कोई नक्शा तैयार नहीं करते लेकिन ठीक देखा जाए तो दरवाजे और दीवालों के द्वारा आप शून्य का ही नक्शा तैयार करते हैं वो जो शून्य है उसको आकार देते हैं लेकिन आकार ऊपर से दिखाई पड़ता है मूल्यवान भीतर तो मूल्यवान शून्य ही है और इसलिए कभी भी भी हो सकता है कि एक झोपड़ा भी बड़ा हो एक महल से इस पर निर्भर करता है भीतर कितना शून्य कितनी स्पेस अक्सर अक्सर मैंने पाया है कि अगर एक गरीब आदमी से कहो कि एक मित्र आए हैं उन्हें अपने घर में ठहरा लो तो वो कहता है ठीक है ठहरा लेंगे अगर मैं किसी बड़े आदमी को कहता हूं कि एक मित्र आए उन्हें ठहरा लो वो कहते हैं कि स्थान नहीं है उनके पास स्थान ज्यादा है लेकिन वो कहते हैं स्थान नहीं है क्या हुआ क्या है गरीब के पास वस्तुता नापने जाए तो स्थान कम है अमीर के पास स्थान ज्यादा है लेकिन अमीर का स्थान इतनी चीजों से भरा हुआ है भरे हुआ है स्थान नहीं के बराबर है मैं एक के घर में ठहरा हुआ था उनकी बैठक देखकर मुझे लगा कि वो बैठक नहीं कही जा सकती क्योंकि उसमें बैठने की जगह ही नहीं थी वो कोई म्यूजियम मालूम होता था उन्होंने न मालूम कितने ढंग का फर्नीचर वहां इकट्ठा कर रखा था वो फर्नीचर ऐसा नहीं था कि बैठने के लिए हो वो फर्नीचर ऐसा था देखने के लिए था सदियों पुराना कहते थे कि 300 साल पुराना फ्रेंच फर्नीचर है ये इतने सौ साल पुराना फला फर्नीचर है मैंने उन्हें कहा कि ये सब ठीक है लेकिन इसमें बैठक कहां है फर्नीचर ही था उसमें बैठ कहीं सकते नहीं थे जगह भी वहां मूव करने की जगह भी नहीं थी उस कमरे में से निकलना होता आपको बच कर निकलना पड़े उसमें भरते चले गए थे जो भी उन्हें पसंद आता था वो लाते चले गए थे जब मैंने उनसे कहा कि इसमें बैठक कहा तो बहुत चौंके। उन्होंने कहा ये तो मुझे खुद भी ख्याल नहीं रहा जब शुरू किया था तो बैठक की तरह ही इसको शुरू किया था फिर धीरे धीरे सब भरता चला गया अब तो सिर्फ ये कोई आता है मेहमान तो उसे हम दिखा देते अब इसमें बैठक नहीं बची ऐसा बाहर तो बहुत आसानी से घट जाता है भीतर भी इतनी ही आसानी से घट जाता है जब आप एक आदमी के शरीर को प्रेम करते हैं तब आप भूल जाते हैं कि वो भीतर जो स्पेस है जिसे हम आत्मा कहते हैं वो भीतर जो जगह है रिक्त वो भी है या नहीं तो जैसे एक आदमी घर को खरीद लेता है ऊपर की हालत देखकर कारीगरी देखकर ये भूल ही जाता है कि भीतर पानी भरने की जगह भी है वैसे ही आदमी एक शरीर को देख के प्रेम में पड़ जाता, जाता है ये भूल ही जाता है की भीतर आत्मा स्पेस जैसी कोई चीज भी है भीतर कोई जगह है जहां में प्रवेश कर सकूंगा नहीं चमड़ी को देखकर शरीर को देखकर हड्डियों के उतार को देखकर एक आदमी प्रेम में पड़ जाता फिर पीछे बहुत पछताता है फिर वो पीछे कहता है कि मैं कैसी भूल में पड़ गया लेकिन कोई भूल नहीं भूल इतनी ही है केवल कि आदमी भी शरीर से महत्वपूर्ण नहीं होता शरीर जरूरी है आदमी भी भीतर जितना आकाश होता है उसके जितनी रिक्तता होती जितना खालीपन विस्तार होता है जितनी स्पेस होती उससे महत्वपूर्ण होता है उसी स्पेस का नाम आत्मा है जब हम कहते हैं कि कितनी आत्मा है आपके भीतर तो उसका मतलब है कि कितना समा सकते हो भीतर कितनी जगह अगर एक कोई जरा सी गाली दे देता है तो भीतर नहीं समा सकते, तो आत्मा बहुत कम जरा सी गाली अगर भवन भीतर बड़ा होता तो शायद गूंज भी ना पहुंचती पता भी ना चलता कि कोई गाली दी गई है एक जरा सा कोई पत्थर मार देता है तो भीतर कोई जगह नहीं तो उस पत्थर को भी विश्राम मिल जाए नहीं तत्काल भीतर से पत्थर दो गुना बड़ा होकर वापिस आता है अगर हम एक खालीपन में पत्थर फेंके तो खालीपन पत्थर को वापिस नहीं भेजेगा अगर हम एक दीवार में पत्थर फेंके तो दीवार पत्थर को वापिस भेज देगी जो आदमी प्रतिक्रियाओं में जीता है रिएक्शन में उसका मतलब है भीतर खाली नहीं है इधर हमने फेंका वहां से वापिस लौटा वहां कोई चीज समा नहीं सकती वहां कोई स्थान नहीं है लेकिन प्रेम का वास्तविक फूल तो इसी स्थान में खिलता है फ्राइड वाले प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं अब अब उस प्रेम की बात कर रहा हूं जिसे हम जानते ही नहीं अब उस प्रेम की बात कर रहा हूं जिसमें हमारा प्रेम भी नहीं होता और हमारी घृणा भी नहीं होती अब उस प्रेम की बात कर रहा हूं जहां फूल और कांटे दोनों ही नहीं होते जहां तो केवल फूल और कांटों के नीचे बहने वाली रस की धार ही रह जाती लेकिन वो भीतर का रिक्तपन कहां हम देखते हैं बीतर का रिक्तपन हम नहीं देखते लाओ के पास अगर कोई नमस्कार भी करता था तो कभी कभी ऐसा होता था कि उसने नमस्कार की और घंटे भर बाद से जवाब देगा कि नमस्कार वो आदमी अब तक भूल ही चुका था कि नमस्कार भी उसने की थी अब तक वो न मालूम कितनी बातें लाहौस के खिलाफ सोच चुका था कि ये आदमी ठीक नहीं मैं नमस्कार कर रहा हूं इसने तक जवाब भी नहीं दिया से के एक मित्र ने एक दिन से को कहा कि ये भी कोई ढंग है ये भी कोई शिष्टाचार है कि एक आदमी नमस्कार करता है और तुम घंटे भर बाद जवाब देते हो लाओसे ने कहा कम से कम उसकी नमस्कार मुझ तो पहुंच जाए मेरे हृदय में मैं उसे से मेरे हृदय में वो विश्राम कर ले इतनी जल्दी लौटा देना अशिष्टता होगी इतनी जल्दी लौटा देना इतना इतना कि किसी ने कहा नमस्कार हमने कहा नमस्कार ना हमें कोई प्रयोजन है ना उसे कोई प्रयोजन ये सिर्फ निपटारा है ये है। बात समाप्त हो गई ये झंझट खत्म हुई ऊपर से देखने पर लगेगा कि लाहौल से कैसी बात कर रहा है लेकिन नमस्कार करने वाला भूल चुका है और लाओ से भी नमस्कार का जवाब दे रहा है तो इस घंटे भर वो नमस्कार के साथ रहा कि इस घंटे भर यह नमस्कार उसके प्राणों में गूंजी ये सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं ये बटन दबाई और पंखा चल गया ऐसी यांत्रिक घटना नहीं ये है यह जीवंत रिस्पॉन्स है रिएक्शन नहीं रिएक्शन तत्काल हो जाता है प्रतिक्रिया का मतलब होता है वो यांत्रिक है यहाँ हमने बटन दबाया बिजली जली बटन बुझाया बिजली बुझ गई बिजली ये नहीं कह सकती कि तुम दबाते रहो बटन मैं थोड़ी देर से बुझती हूँ वो यांत्रिक है एक आदमी ने गाली दी आपके भीतर क्रोध की लपट जग गई वो उतनी ही यांत्रिक है एक आदमी ने प्रेम की बात कही आप गद्द हो गए आपकी छाती फूल गई वो उतनी ही यांत्रिक है बटन को दबा रहा है और आप फूल रहे हैं सुकुड़ रहे हैं इतनी चौबीस घंटे आपको कितनी मुसीबत से गुजरना पड़ता है इसका हिसाब ने कि हर कोई बटन दबा रहा है और वही आपको होना पड़ रहा है एक आदमी ने गाली दी और आप गए एक आदमी ने मुस्कुराकर देखा और आपकी जिंदगी में बाहर आ गई और एक आदमी ने आपकी तरफ नहीं देखा और आपके दिए बुझ गए और सब अमावस की रात हो गई 24 घंटे आपको गिर की तरह पूरे समय रिएक्ट करना पड़ रहा आपके पास कोई आत्मा नहीं भीतर कोई जगह नहीं है इसलिए सतही से सब चीजें लौट जाती हैं। भीतर जगह का अर्थ होता है धैर्य भीतर जगह का अर्थ होता है एक प्रतिसंवेदन। भीतर की जगह का अर्थ होता है कि कोई बात मेरे भीतर जाएगी तो समय लेगी यात्रा करना पड़ेगी उसे मुझ तक पहुंचने को तो लाव से कहता है मुझ तक पहुंचे उसका नमस्कार मेरे प्राणों में गूंजे फिर उसका प्रतिउत्तर निर्मित हो फिर मैं प्रेम से उसके प्रतिउत्तर को वापस निवेदन करूं, समय लग जाएगा जब हम किसी व्यक्ति के शरीर के प्रेम में पड़ते हैं तो हमें ख्याल में नहीं होता कि भीतर की स्पेस भीतर के आकाश की भी पता कर ले फिक्र कर ले हम घड़े को खरीद लाते हैं भीतर की खाली जगह को भूल जाते हैं। अरबिनाथ ने एक बौद्ध भिक्षु पर एक गीत लिखा है एक बौद्ध भिक्षु गुजरता है एक राह से और नगर की जो नगर वधु है जो नगर की वैश्य है वैश्या शब्द बहुत अच्छा नहीं है पुराने लोग बहुत समझदार थे उन्होंने सब दिया था नगर वधु पूरे गांव की पत्नी अब तो हालत बिल्कुल बदल गई है अब हालत बिल्कुल बदल गई है अब तो जो आपकी पत्नी है वो भी निजी व्यास्या है व्यक्तिगत गत्त। अब हालत बिल्कुल बदल गई है क्योंकि अगर आज आप पश्चिम के मनोवैज्ञानिक से पूछें तो वो कहता है कोई फर्क नहीं है व्यास्या में और पत्नी में वो सामूहिक है और स्थिर नहीं है कोई स्थाई लाइसेंस नहीं है उसके साथ समय का फर्क है रात भर के लिए उसे खरीदते हैं पत्नी के साथ जीवन भर का सौदा है जीवन भर के लिए खरीदते हैं लेकिन पूर्व के लोग उसे कहते थे नगर वधु वो नगर वधु झाँक कर उसने देखा है नीचे और इस भिक्षु को देखा है और स्वभाव था सन्यासी के पास एक और तरह का सौंदर्य पैदा होना शुरू हो जाता है जिसे ग्रस्त कभी नहीं जान पाता उसके कारण हैं, क्योंकि सन्यासी के साथ पैदा होती है एक स्वतंत्रता एक बंधन मुक्त अवस्था उस बंधन मुक्तता में एक अनूठा सौंदर्य पैदा होने लगता है सन्यासी के साथ पैदा होता है भीतर का रिक्त आकाश एक आत्मा वो प्रतिक्रियाओं से अब नहीं जीता वो अपने ढंग से जीना शुरू करता है दूसरे उसे जलाने के लिए मजबूर नहीं करते वो अपना ही मार्ग चुनता है वो अपना ही जीवन चुनता है वो अपने जीवन का एक अर्थ में स्वयं नियंता और मालिक तो एक अनुठा सौंदर्य एक इंटीग्रेशन एक समग्रता उसके भीतर पैदा होनी शुरू हो जाती है एक और ही गरिमा और गौरव एक और ही सौंदर्य वैश्या ने देखा है और वो मोहित हो गई उसने नीचे आके भिक्षु को कहा कि मेरे घर आज की रात मेहमान हो जाओ भिक्षु ने उसे नीचे से ऊपर तक देखा और उसने कहा अभी तो तेरे चाहने वाले और भी बहुत होंगे सुंदर है तू युवा है तू अभी मैं ना भी आऊ तो तेरी रात खाली नहीं जाएगी किसी दिन जब तेरा कोई चाहने वाला ना हो और किसी दिन जब ये गांव तुझे बाहर फेंक दे और ये गांव फेंक ही देगा और किसी दिन जब तू चिल्लाती हो और कोई आवाज का उत्तर भी देने वाला ना हो तब मैं आ जाऊंगा वैश्या को दुख हुआ अपमानित हुई ये पहला मौका था लोग उसके द्वार पर खचखटाते खट थे और वो इनकार करती थी आज पहला मौका था कि उसने किसी के द्वार पर खचखटाया खट और इंकार हो गया पीड़ा भारी थी वो लौट गई कोई 20 वर्ष बाद एक अंधेरी रात और रास्ते के किनारे कोई चिल्ला रहा है चोर से रास्ते गुजरता भिक्षु उसके पास जाके रुका है हाथ तो उसके चेहरे पर फेरा है पूछा है वो प्यास उसे लगी है और पानी चाहिए वो पास के गांव से जाके पानी लेकर एक दिया लेकर आया है को फूट गया है पूरे शरीर पर उस वेश्या के वही वेश्या है गांवों से बाहर फेंक दिया है कोड़ी को भीतर रखने का कोई उपाय नहीं आज उसे कोई पानी देने को भी राजी नहीं है उस भिक्षु ने कहा कि आंख खोल और देख प्रभु की कृपा कि मैं अपना वचन पूरा कर सका हूं मैं आ गया बीस साल पहले तूने जो निमंत्रण दिया था वो अब मुझ तक पहुंच गया मैं आ गया और समय भी आ गया वैश्या ने आंखें खोली और उसने कहा कि नहीं अब तुम नहीं आते तो अच्छा था आने से प्रयोजन भी क्या है उस दिन ही आना था उस दिन में युवा थी सुंदर थी उस भिक्षु ने कहा लेकिन आज आज तुम ज्यादा अनुभवी हो आज तुम ज्यादा ज्ञानी हो जीवन को तुमने देखा उसकी पीड़ा उसके अनुभव उसके दुख उसका विषाद और आज मैं समझता हूं तुम्हारे पास शरीर तो नहीं है लेकिन थोड़ी आत्मा है शरीर तो चला गया लेकिन आज आत्मा है उस दिन आत्मा बिल्कुल नहीं थी उस दिन शरीर ही शरीर था भीतर भी कुछ है जो हमारे शरीर से विपरीत है और फिर भी संयुक्त है शरीर की वो जो भीतर विपरीतता है उसे अगर हम ध्यान में रख सके तो लाओ से का सूत्र हमारे ख्याल में आ जाए घड़े की तो बात है समझाने के लिए लेकिन गहरे में तो आदमी की ही बात है अस्तित्व के संबंध में वो कहता है इसलिए वस्तुओं का विधायक अस्तित्व तो लाभकारी सुविधा देता ही है परंतु उनके अनस्तित्व में ही उनकी वास्तविक उपयोगिता है जब चीजें होती हैं, तब तो उनसे सुविधा मिलती ही है लेकिन उनके न होने की भी एक, एक और गहरी उपयोगिता है जैसे जब जवानी होती है तो जवानी का एक उपयोग है लेकिन जब जवानी खो जाती है तब उसके खो जाने का और भी गहरा उपयोग है उसके शून्य हो जाने का और भी गहरा उपयोग लेकिन उस उपयोग को हम जान नहीं पाते क्योंकि हम में से बहुत से लोग सिर्फ शरीर से बूढ़े हो जाते हैं उनकी चेतना में प्रणता नहीं उपलब्ध हो पाती चेतना से वो बचकाने ही बने रहते हैं बूढ़ा आदमी भी चेतना से बचकाना ही बना रहता है एक मजे की बात है बूढ़े से बुरा आदमी भी जब सपना देखता है तो सपने में सदा अपने को जवान देखता है सदा हजारों सपनों के अध्ययन किए गए हैं लेकिन अब तक ऐसा सपना नहीं पकड़ा जा सका कि किसी बूढ़े आदमी ने अपने को सपने में बूढ़ा देखा उसका मतलब है साफ वासना उसकी अभी भी जवान ही अपने को मानती है मजबूरी है कि शरीर साथ नहीं देता मजबूरी है कि शरीर धोखा दिए जाता है मजबूरी है कि शरीर जरा जीर्ण हो गया लेकिन भीतर भीतर वो जो मन है वो अभी भी अपने को जवान माने चला जाता है सपने में तो वो जो भीतर मन मानता है वही प्रकट होता है यदि कोई व्यक्ति जवानी को ही उपयोगी समझे और जब जवानी खो जाए और उसको उपयोगिता ना दिखे तो उसे निषेध का मूल्य पता नहीं चल पाया और अगर उसे निषेध का मूल्य पता चल जाए तो बुढ़ापा जवानी से बहुत ज्यादा सुंदर हो जाता है क्योंकि जवानी के सौंदर्य में भी उत्तेजना तो रहेगी और जहां उत्तेजना रहेगी वहां सौंदर्य में गहराई नहीं हो सकती डेफ नहीं हो सकती तेजी हो सकती है त्वरा हो सकती है गति हो सकती है लेकिन गहराई नहीं हो सकती इसलिए जवानी का सौंदर्य उथला होगा ओछा होगा अगर जवानी जब खो जाती है उसके खोने में भी कोई समझ पाए उपयोगिता तो बुढ़ापे को एक सौंदर्य मिलता है जो जवान को कभी भी नहीं मिल सकता और ठीक भी है क्योंकि बुढ़ापा जवानी से आगे है ठीक भी है ज्यादा विकासमान है तो बुढ़ापे में एक गरिमा एक, एक गहराई एक अनंत गहराई उपलब्ध हो जाती है लेकिन वो जवानी के अभाव का उपयोग है जीवन में तो है ही रहस्य लेकिन जिसने जीवन में ही रहस्य को पकड़ा और मृत्यु के रहस्य को नहीं जाना वो पूरे रहस्य को नहीं जान पाया जीवन में मृत्यु के सामने कुछ भी नहीं है मृत्यु के समक्ष कुछ भी नहीं है मृत्यु अभाव है अनस्तित्व लाओस में कहता है विधायक अस्तित्व पॉजिटिव एग्जिस्टेंस की उपयोगिता है लेकिन नेगेटिव एग्जिस्टेंस की तो बात ही और है वो महाउपयोगिता है उसका अर्थ ही और है लेकिन हम जीवन में तो देख पाते हैं अर्थ मृत्यु में हमें कोई अर्थ नहीं दिखाई पड़ता मृत्यु हमारे लिए सिर्फ एक अंत है समाप्त हो जाना है प्रारंभ नहीं एक नया उद्घाटन नहीं एक नए द्वार का खुलना नहीं सिर्फ पुराने द्वारों का अचानक बंद हो जाना है खुलना नहीं है कुछ भी तो हमें मृत्यु का कोई पता नहीं इस सब का कारण एक ही है कि हम पॉजिटिव से बंधे हुए हैं वो जो विधायक है वो हमें परेशान किए जा रहा है निगेटिव के हमने कभी कोई खबर नहीं दी तो इस निगेटिव को हम थोड़ी तरफ से समझे तो फिर यह अनस्तित्व हमारे ख्याल में आ जाए दिन में जागते हैं तो हम जागने का हिसाब रखते हैं और आदमी की चेष्टा होती है कि जितनी कम नींद से काम चल जाए बेहतर तो पश्चिम में बहुत से वैज्ञानिक विचार करते हैं कि आज नहीं कल हमें कोई इंतजाम करना चाहिए कि आदमी को सोना न पड़े क्योंकि तो न सोना पड़े तो उसकी जिंदगी में 20 साल और बढ़ जाएं अगर आप साठ साल जियेंगे तो बीस साल सोने में खो जाएंगे तो बजाय इसके कि आपकी जिंदगी को 20 साल लंबा करके 80 साल किया जाए क्या ये उचित न होगा कि आपके 20 साल के सोने जो व्यर्थ जाते मालूम पड़ते हैं दिन उनको हम बचा लें और 80 साल 60 साल पूरा जी ले तो वैज्ञानिक सोचते हैं कि कभी ऐसा उपाय हो जाएगा कि आदमी को सोने की जरूरत न रह जाए लेकिन उन्हें पता नहीं है ये विधायक पर अति जोर का परिणाम जो आदमी सोना भूल जाएगा उसका जागना बिल्कुल उदास और अर्थहीन हो जाएगा कभी आपने ख्याल किया है कि सांझ सोने जाते हैं तो आंखें आपकी बुझ चुकी होती हैं और सुबह जब उठते हैं तो आंखों के दिए फिर से जगमगा जाते हैं रात सिर्फ व्यर्थ नहीं गुजर जाती रात अनस्तित्व के द्वारा शक्ति को पाने का उपाय है निद्रा का अर्थ है निगेटिव में नकार में शून्य में डूब जाना ताकि शून्य हमें पुनः शक्ति दे दे इसलिए चिकित्सक कहते हैं कि आदमी की बीमारी ठीक नहीं हो सकती कोई भी बीमारी ठीक नहीं हो सकती अगर साथ ही नींद असंभव हो तो फिर बीमारी ठीक नहीं हो सकती कोई इलाज ठीक नहीं कर पाएगा क्योंकि आदमी अगर अपने भीतर से शक्ति पाने की समस्त संभावनाएं बंद कर दे तो ऊपर से दी गई दवाएं कुछ करना पाएंगी चिकित्सक अब स्वीकार करते हैं कि हम केवल बीमारी के ठीक होने में सहयोगी हो सकते हैं सिर्फ सहयोगी मूल रूप से तो बीमार स्वयं ही अपने को ठीक करता है लेकिन वो ठीक कर सकता है तभी जब सारी विधायकता को छोड़कर रात के अंधेरे में शून्य में खो जाए शून्य में खोते ही हम प्राणों के गहरे तल पर पहुंच जाते हैं जहाँ जीवन का आधार है जहाँ जीवन का मूल स्रोत है वहां से हम शक्ति को वापस पा लेते वही शक्ति सुबह हमारी आंखों में ताजगी बनकर दिखाई पड़ती वही सुबह पक्षियों का गीत बन जाती वही सुबह फूलों का खिलना हो जाती वही शक्ति रात वृक्ष भी सो जाते पक्षी भी सो जाते प्राणी भी सो जाते आदमी भी सो जाता लेकिन कुछ आदमी हैं जो अब नहीं सो पाते और धीरे धीरे ऐसा लगता है की शायद पूरी आदमियत नहीं सो पाएगी जिस दिन आदमियत नहीं सो पाएगी उसी दिन समझना की पूरी आदमियत पागल हो गई फिर हम कभी स्वस्थ नहीं हो सकते क्योंकि हमने निषेध को छोड़ दिया लाओ से कहता है सोना प्रथम है जागना द्वितीय। क्योंकि निषेध पहले विश्राम पहले है श्रम पीछे और जितना गहरा होगा विश्राम उतना गहरा श्रम में उतर जाओगे इस निषेध को इस अनस्तित्व को समझना पड़ेगा इसे हम कई तरह से सुनिए जैसे मैंने कहा कि नींद है वो अनस्तित्व है और जागरण हमारा विधायक है नींद हमारा निषेध है जागने में हम सक्रिय होते हैं नींद में हम शून्य हो जाते हैं इसलिए जो आदमी रात भर सपने देखते रहता है वह आदमी सुबह अनुभव करता है कि नींद नहीं हो पाई क्योंकि स्वप्न निषेध और विधेयक के बीच का बीच का हिस्सा है सोए भी हैं और सो भी नहीं पा रहे हैं ऐसी स्थिति है जागे भी हैं और जागे नहीं हैं ऐसी स्थिति है तो बीच में डोलता है मन तो क्रिया जारी रहती है और कई बार तो लोग सुबह उठ के जितने थके उठते हैं उतने सांझ थके नहीं सोते हैं। मैंने सुना है कि ग्रामीण अपने मित्र के घर देश की राजधानी में आया जब वो राजधानी से वापस लौटा तो उसके मित्रों ने गांव के लोगों ने पूछा कि गांव और शहर में तुमने क्या फर्क पाया तो उसने कहा मैंने फर्क पाया गांव में लोग सांझ थके हुए होते हैं और सुबह ताजे उठते हैं। और शहर में लोग सांझ ताजे मालूम पड़ते हैं और सुबह थके उठते हैं। रात सांझ शहर जगा हुआ मालूम पड़ता है ताजा क्लब है होटले हैं सिनेमा ग्रह है सब आदमी ताज़ी मालूम पड़ते सुबह जरा उठें, जाएं, एक काल्पनिक आंख बंद करके यात्रा करें लोगों के शयन कक्षों की बेडरूम्स की लोग उठ रहे हैं मुर्दा नहीं उठना चाहते हैं, किसी तरह उठ रहे हैं मजबूरी है इसलिए उठ रहे हैं दफ्तर है इसलिए उठ रहे हैं दुकान है इसलिए उठ रहे हैं लेकिन जैसे खींचे जा रहे कोई भीतर से प्राण नहीं है जो उठ रहा हो मुर्दे की भांति उठाए जा रहे हैं उठ जाएंगे बिना रीढ़ के खड़े हो जाएंगे चल पड़ेंगे क्या हुआ क्या है नींद का जो निषेध है वो खो गया है नींद का जो नकार है अनस्तित्व है, खो गया है सुबह से शाम तक हम बात कर रहे हैं रात भी सपने में बात कर रहे हैं रात भी लोग बड़बड़ाते रहते रात भी बोलते रहते भीतर नहीं तो बाहर भी बोलते रहते 24 घंटे बोल रहे हैं मौन अनस्तित्व है शब्द अस्तित्व है शब्द विधायक है साइलेंस शून्य है लेकिन जो व्यक्ति शब्दों में खो जाएगा और जिसके भीतर कभी भी शून्य घटित नहीं होता और जिसको कभी भीतर सुनने का पता नहीं चलता और जिसे कभी भीतर मौन की एक एक संधि नहीं मिलती शब्द ही शब्द शब्द ही शब्द वो आदमी वो आदमी धीरे धीरे जीवन की गहराइयों से वंचित हो जाता है शब्द उपयोगी है लेकिन शब्द काफी नहीं शब्द जरूरी है लेकिन बस शब्द ही पर्याप्त नहीं है शब्द चाहिए लेकिन उससे भी ज्यादा निशब्द चाहिए उससे भी ज्यादा मौन चाहिए इसलिए ध्यान रखें जिन लोगों के शब्दों में वजन होता है और जिन शब्दों जिन लोगों के शब्दों में प्राण होते हैं वे वे ही लोग होते हैं जिनके पास मौन की क्षमता होती है इस जगत में जो विराट शब्द पैदा हुए हैं जो महाशब्द पैदा हुए वे उन लोगों से पैदा हुए जो शून्य होने की कला जानते कोई बुद्ध जब बोलता है तो उसके बोलने में एक एक शब्द का जादू और कोई महावीर जब बोलता है तो ऐसे ही नहीं बोलता जैसे हम बोल देते उसके एक एक शब्द में सघन मौन समाया हुआ है जब मोहम्मद बोलते हैं तो वर्षों के मौन के बाद जब जीसस बोलते हैं तो तीस साल का लंबा पति तो नहीं कि तीस साल जीसस क्या करते रहे महावीर बारह वर्षों तक जंगल में चुपचाप खड़े रहे बारह वर्ष तक नहीं बोले इसलिए जब जो बोले उसका गुण ही और है उसकी खूबी ही और है उसकी शक्ति ही और है तब एक एक शब्द प्रदान हो गया मौन के अर्थ से तब मौन से ये जो शब्द पैदा हुआ इस शब्द का वजन इसकी इसकी कीमत इसका मूल्य और है शब्द वही आप भी बोल सकते हैं कोई अड़चन नहीं क्योंकि महावीर ने कोई नए शब्द नहीं बोले बुद्ध या क्राइस्ट ने या कृष्ण ने कोई नए शब्द नहीं बोले कृष्ण ने जो भी गीता में बोला है वे सभी शब्द अर्जुन भली भांति समझता था उसने एक भी जगह ऐसा नहीं कहा कि आपके शब्द मेरी समझ में नहीं आते सब शब्द वो समझता था वही शब्द वो भी बोल सकता था लेकिन कृष्ण जब उसी शब्द को बोलते हैं तो उसका मूल्य और हो जाता है अर्जुन उसी शब्द को बोले उसका मूल्य वही नहीं रह जाता तो शब्द का अर्थ एक तो भाषा कोश में लिखा हुआ है डिक्शनरी में लिखा हुआ है वो एक अर्थ है और एक और अर्थ है जो भीतर के मौन से शब्द में प्रवेश करता है इसलिए कोई व्यक्ति है कि वो कुछ भी बोले तो उसके बोलने में काव्य हो जाता है और कोई व्यक्ति है वो कविता भी पढ़े तो भी सब बेरोनक सब उसके बात में आते ही शब्द जैसे मर जाते किसी के ओठ पर आते ही शब्द अमृत हो जाते यात्रा पर निकल जाते हैं विराट की ये वही ओठ हैं जिनके भीतर सघन मौन की क्षमता है उसी मौन में जब कोई शब्द पलता है और बड़ा होता है प्रेगनेंट होता है उस मौन के गर्भ में ही जब कोई शब्द बड़ा होता है अगर हम इस इसको इस तरह समझने तो आसानी पड़ेगी अगर एक मां के शरीर में गर्भ निर्मित हो इसी क्षण और इसी क्षण गर्भ बाहर आ जाए और नौ महीने के मौन मौन में न डूबा रहे तो वो गर्भपात होगा जन्म नहीं तो वो अबार्शन होगा और उससे प्राण नहीं निकलेगा उससे मृत घटना घटेगी लेकिन नौ महीने के मौन में नौ महीने के अंधकार में नौ महीने के निषेध में बच्चा बड़ा होता है और जीवन को उपलब्ध होता है ठीक वैसे ही जब किसी व्यक्ति के भीतर माँ के गर्भ जैसा मौन होता है और उसमें एक शब्द पलता है पलता है बड़ा होता है पोषण पाता है और कभी जन्मता है तब उसमें प्राण होते, है। होते हैं हमारे शब्द शब्द सब गर्भपात होते हैं अबारशंस होते हैं अखबार पढ़ा पढ़ के भागे की किसी को बता अखबार में खबर क्या है किताब पढ़ी क्या बेचैन हुए कि लड़का कब स्कूल से लौटे उसको उपदेश अबार्शन शब्द को जरा भी मौन में जीने की सुविधा नहीं है हम सब अबार हैं दिमाग में बिल्कुल तो एक दूसरे पर अपना अपना गर्भपात किए चले जाते हैं और उस पर वो जल्दी दूसरे पे फेंक रहा है वो तीसरे पे फेंक रहा है फेंके चले जा रहे हैं जैन फकीर बोकू के पास जब कोई आता था तो फकीर बोकू कहता था कि अगर शब्द से सीखना हो तो कहीं और जाओ अगर शून्य से सीखना हो तो यहां रुको हम भी शब्द का उपयोग करते हैं लेकिन बस इतना ही शून्य की तरफ इशारा करने को इंगित करने को हम भी कभी कभी शब्द का उपयोग करेंगे लेकिन बस इतना ही शून्य की तरफ इशारा करने को लेकिन असली चीज शून्य है असली चीज मौन है मौन अनस्तित्व है शब्द अस्तित्व है और जीवन के हर पहलू पर वो जो हमें दिखाई नहीं पड़ता वही गहन है वो जो हमारे स्मरण में नहीं आता हमारी प्रतिति में नहीं पकड़ता हमारे अनुभव में नहीं पकड़ में आता वही मूल्यवान है जो व्यक्ति विधायक पॉजिटिव को जो दिखाई पड़ता है पकड़ में आता है इंद्रिया जिससे पहचान लेती हैं, उसकी फिक्र कम करता है और उसकी फिक्र ज्यादा करने लगता है जो अनस्तित्व है शून्य है नकार है मौन है वो व्यक्ति जीवन के परम सत्य की यात्रा पर निकल जाता है से कहता है कि सदा खोज लेना गहराई को सतह से मत उलझ जाना और सदा खोज लेना उस विपरीत को जो कि सबका मूल आधार है सदा उसकी फिक्र कर लेना क्योंकि उसी से जीवन का रस और उसी से जीवन का सौंदर्य और उसी से जीवन की शक्ति और ऊर्जा उपलब्ध होती है कहीं भी निरंतर दूसरा भी गहरे में मौजूद है उस गहरे का ख्याल रखना तो जीवन की पूरी की पूरी दृष्टि दूसरी हो जाती है जिसको प्रेम में भी घृणा दिखाई पड़ने लगे वो दोनों से मुक्त हो जाता है और तब एक अनूठे ही प्रेम का जन्म होता है वो प्रेम हमारे लिए बिल्कुल अपरिचित और अनजान है वो प्रेम एक संबंध नहीं वो प्रेम एक स्वभाव है उसी प्रेम को क्राइस्ट कहे कि वो प्रेम ईश्वर है उसी प्रेम को महावीर ने अहिंसा कहा बुद्ध ने करुणा कहा लाओ से ने उसे नाम ही नहीं दिया क्योंकि लाओसे ने कहा कि सभी नाम दूषित हो गए प्रेम कहो तो लोग समझेंगे उनका प्रेम करुणा कहो तो लोग समझेंगे उनकी करुणा कुछ भी कहो लोगों के सभी शब्द दूषित हो गए हैं विकृत हो गए सभी शब्द बीमार हो गए क्योंकि तो बीमार आदमियों ने इतना उनका उपयोग किया है संक्रामक हो गए सभी शब्दों में आदमियों की बीमारियां प्रवेश कर गई एक भी शब्द अनकंटेमिनेटेड नहीं है ऐसा शब्द खोजना मुश्किल है जिसको हम कह सकें कि इसमें आदमियों की बीमारियों के रोगाणु नहीं पड़ गए सभी शब्द रुगण हो गए कोई शब्द शुद्ध नहीं है इसलिए लाओ से ने कहा कि मैं कोई शब्द नहीं देता मैं तुमसे इतना ही कहता हूं कि जहां दोनों नहीं रह जाते वहां जो रह जाता है वही, वही पाने योग है। अगर शब्द और शून्य का ख्याल आ जाए तो शब्द के पीछे शून्य छिपा है एक बात आपको अंत में इशारा कर दू शब्द और शून्य का अगर ख्याल आ जाए तो शब्द के पीछे शून्य छिपा है लेकिन जो शून्य शब्द के पीछे छिपा है वो भी शब्द से जुड़ा हुआ है एक और शून्य है महाशून्य है जहां शब्द भी नहीं और शून्य भी नहीं लेकिन उसके लिए कोई शब्द देना मुश्किल है अस्तित्व द्वंद है दो में बटा है विपरीत में बटा है और विपरीत के सहारे काम करता है लेकिन अस्तित्व की गहराई निर्द्वंद है अद्वैत है वहां दोनों खो जाते हैं तब ये कहना मुश्किल है कि वहां एक रह जाता है क्योंकि हमारी भाषा जैसा मैंने कहा जब भी हम कहें एक, तब हमें तत्काल दो का ख्याल आता है। सोचना कभी बैठकर घंटे भर कि एक का ख्याल करना और दो का ख्याल ना आए तो आप समझ पाएंगे कि कि जो मैं कह रहा हूं वो एक लेकिन हम जब भी एक कहेंगे तत्काल दो का ख्याल आ जाए हमारा एक दो की श्रृंखला का हिस्सा है पाठ उसका अंश है हमारे एक का कोई मतलब ही नहीं होता इसलिए हिंदुओं ने परमात्मा को एक नहीं कहा अद्वैत कहा निश्चित का उपयोग किया ये नहीं कहा कि वो एक है कहा कि वो दो नहीं है अद्वैत का मतलब होता है दो नहीं है सीधी सी बात कह सकते थे कि एक है लेकिन एक कहने में तत्काल दो का ख्याल आता है इसलिए उन्होंने बड़ी होशियारी की बात कही बड़ी बुद्धिमानी की कि वो दो नहीं है जब कहा कि दो नहीं है तो इशारा तो किया कि एक है लेकिन एक का उपयोग नहीं किया सिर्फ ख्याल आ जाए भनक पड़ जाए कि वो एक है बिना शब्द का उपयोग किए तो द्वंद को जो जान लेगा पहचान लेगा समझ लेगा वो द्वंद के पार हो जाता है अस्तित्व द्वंद है जहां हम खड़े हैं वहां लेकिन हमें तो द्वंद्व का भी एक ही हिस्सा दिखाई पड़ता है तो तीन बातें एक हमें द्वंद का एक ही हिस्सा दिखाई पड़ता है दूसरा हिस्सा भी दिखाई नहीं पड़ता तो पहला काम तो यह है कि हमें पूरा द्वंद दिखाई पड़े जब हमें पूरा द्वंद दिखाई पड़ेगा तब हमें तीसरी चीज दिखाई पड़ेगी जो द्वंद के पार है हम जहां खड़े हैं वहां हमें प्रेम दिखाई पड़ता है घृणा दिखाई नहीं पड़ती अगर घृणा दिखाई पड़ती है तो प्रेम दिखाई नहीं पड़ता अगर ये दोनों हमें दिखाई पड़ने लगे तो हमें तीसरा दिखाई पड़ेगा जो दोनों नहीं है दोनों के पार है अद्वैत सत्य की उपलब्धि द्वंद्व की पूरी पूरी सार्थकता को समझ लेने से संभव होती है और द्वंद्व की पूरी सार्थकता समझनी हो तो उससे कहता है कि जहां भी पॉजिटिव हो विधायक हो वहां निगेटिव को खोजना नकारात्मक को खोजना और तुम पाओगे कि नकारात्मक पर ही सारा विधायक खड़ा हुआ है और जब दोनों ही खो जाए तो वो उपलब्ध होता है जिसे उपलब्ध करने के बाद फिर कुछ और उपलब्ध करने को शेष नहीं रह जाता है। आज इतना ही पांच मिनट रुकेंगे कीर्तन में सम्मिलित हो और बैठे ना रहे सम्मिलित हो भागीदार बने सुंदर मुखार बिंदम नाचे नंदलाला लाला नंद्र लाला सुंदर मुखार बिंदम नाचे नंदलाला लालांदा गीत गित सुंदर मुखार नाचे नंदलाला नंदलाला विटप विटप कुंजना मुहाडा पींडम नाचे नंदलाला नंदलाला नाचे नंदलाला मीरा के लाला।, लाला, मीरा के लाला।, लाला, मीरा के लाला, प्रबुलाधा के गोपालाधा के गोपाल ke go palaya ke ga na sachi chho a uh -huh. गो काला नंदलाल चित चित सुन